श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट केशव बाबू को देखने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव का गमन श्री रामकृष्ण देव के मातृवियोग के एक वर्ष पूर्व श्री जगदम्बा की क्षेत्र इच्छा से उनके जीवन में एक विशेष घटना हुई थी मार्च 1875 सौ पचहत्तर ईस्वी भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के नेता श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन को देखने की इच्छा श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उदित हुई थी योगा रूढ़ श्री रामकृष्ण देव को उस इच्छा में श्री जगन्माता के संकेत का अनुभव हुआ था तथा श्रीयुद्ध केशव चंद्र उस समय कलकत्ता से कुछ मील उत्तर बेलघरिया नामक स्थान में श्रीयुद्ध जय गोपाल सेन महोदय के बगीचे में सशिष्य साधन भजन में मग्न है यह समाचार पाकर हृदय के साथ श्री रामकृष्ण देव वहाँ उपस्थित हुए थे हृदय से हमने सुना है कि कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय की गाड़ी में बैठकर दिन के लगभग एक बजे वे वहां पहुंचे थे श्री रामकृष्ण देव उस दिन लाल किनार की धोती पहने हुए थे तथा उसके सामने का छोर उनके बाएं कंधे पर पीठ की ओर लटक रहा था गाड़ी से उतरकर कर हृदय ने देखा कि श्री उत्केशवचंद्र अपने अनुचर वर्ग के साथ बगीचे के तालाब के पक्के घाट पर बैठे हुए हैं हृदय ने आगे बढ़कर उनसे कहा मेरे मामा जी को हरि कथा तथा हरि गुणगान श्रवण अत्यंत प्रिय है तथा उसे श्रवण करते हुए महाभाव में से उन्हें समाधि होने लगती है आपका नाम सुनकर आपके मुख से ईश्वर गुणान व श्रवण करने के निमित्त वे यहां आए हुए हैं यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें यहां ले आऊँ श्रीयुक्त केशव की सम्मति मिलने पर हृदय श्री रामकृष्ण देव को गाड़ी से उतारा तथा उनको साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुआ केशव चंद्र आदि सभी लोग श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे किंतु उनको देखकर उन्हें यह धारणा हुई कि वे एक साधारण व्यक्ति मात्र है केशव चंद्र के समीप उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव बोले बाबू मैंने सुना है कि आपको ईश्वर दर्शन होता है वह दर्शन किस प्रकार का रहता है यह जानने की मेरी इच्छा है इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इस तरह सत्संग प्रारंभ हुआ श्री रामकृष्ण देव के इस कथन के उत्तर में श्रीयुक्त केशव चंद्र ने क्या कहा था यह हमें विदित नहीं है किंतु हृदय से हमने सुना है कि उसके कुछ देर पश्चात खे जाने मन काली के मन षठ ना पाए दर्शन कौन जानता है कि काली की कैसी काली कैसी है षठ दर्शनों को भी उनका कोई पता नहीं लगता रामप्रसाद के इस गीत को गाते हुए श्री देव समाधिस्थ हो गए उस समय श्री कृष्ण देव के भाभावेश को देखकर केशव चंद्र आदि किसी को भी यह धारणा नहीं हुई थी कि वह उच्च आध्यात्मिक अवस्था है उन लोगों ने सोचा था कि यह ढोंग अथवा मस्तिष्क का विकार है अस्तु श्री रामकृष्णदेव की बाह्य चेतना लाने के निमित्त हृदय उनके कान में प्रणव का उच्चारण करने लगे और उसे सुनते सुनते उनका मुखमंडल मधुर हास्य से उज्जवल हो उठा इस तरह अर्थबाही अवस्था को प्राप्त कर गंभीर आध्यात्मिक विषयों को साधारण दृष्टांतों के सहारे श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार सरल भाषा में समझाने लगे कि सब लोग मुग्ध हो उनके मुख की ओर देखने लगे क्रमशः स्नान तथा भोजन का समय व्यतीत होकर उपासना का समय आया किंतु इसका भी किसी को अनुभव नहीं हुआ श्री रामकृष्ण देव ने उन लोगों की ऐसी स्थिति को देखकर उस समय कहा था गायों के झुंड में और किसी जानवर के आ जाने पर वे जैसे उसे सिंह से खदेड़ने को दौड़ती है किंतु एक गाय के आने पर उसके शरीर को चाटती रहती है आज हम लोगों की भी ठीक वैसी ही दशा है तदनंतर उन्होंने केशव चंद्र को संबोधित कर कहा था तुम्हारी पूछ झड़ गई है उनके उस कथन के अर्थ को हृदयंगम न कर पाने के कारण श्रीयुक्त केशवचंद्र के अनुचर वर्ग को असंतुष्ट जैसे देखकर उन्होंने उस बात के तात्पर्य को समझाकर सबको विमुक्त कर दिया था उन्होंने कहा था देखो छोटी अवस्था में मेढ़क की जब तक पूछ रहती है तब तक वह पानी में ही रहा करता है जमीन पर नहीं चढ़ पाता किंतु पूछ के झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है तथा जमीन पर भी रह सकता है इसी प्रकार मनुष्य की जब तक अविद्या रूप पूछ बनी रहती है तब तक वह केवल संसार जल में ही रहा करता है रह सकता है किंतु उस पूछ के झड़ जाने पर संसार तथा सच्चिदानंद इन दोनों में ही वह अपने इच्छानुसार विचरण कर सकता है केशव तुम्हारे मन की भी अब वैसी ही स्थिति है वह संसार में भी रह सकता है तथा सच्चिदानंद में भी जा सकता है इस प्रकार उस दिन बहुत देर तक विभिन्न प्रकार के वार्तालाप के पश्चात श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौटे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त करने के अनंतर श्री केशव चंद्र का हृदय उनके प्रति प्रति इतना आकृष्ट हुआ था कि तब से श्री रामकृष्ण देव के पुनित दर्शन प्राप्त कर चितार्थ होने के निमित्त प्रायः हुए दक्षिणेश्वर मंदिर में उपस्थित होते थे तथा तो कभी कभी उन्हें कलकत्ता स्थित कमलकुटी नामक अपने भवन में ले जाकर उनके दिव्य संग को प्राप्त कर अपने को धन्य तथा तो सौभाग्यशाली समझते थे श्री रामकृष्ण देव तथा तो केशव चंद्र का संबंध क्रमशः इतना गहरा हो गया था कि दो चार दिन तक परस्पर भेंट न होने पर दोनों के ही अंदर अत्यंत अभाव का अनुभव होता था उस समय या तो श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते में उनके पास आ जाते थे अथवा श्रीयुद्ध केशवचंद्र दक्षिणेश्वर आते थे इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ब्राह्मण समाज के उत्सव के समय श्री रामकृष्ण देव के समीप आकर अथवा श्री रामकृष्ण देव को ले जाकर उनके साथ ईश्वर चर्चा में एक दिन व्यतीत करना श्रीयुद्ध केशवचंद्र की दृष्टि में उस उत्सव का एक अंग बन चुका था उस समय अनेक बार जहाज में बैठकर कीर्तन करते हुए अपने साथियों को लेकर वे दक्षिणेश्वर में आते थे और फिर श्री रामकृष्ण देव को जहाज में चढ़ाकर उनके अमृतमय उपदेशों को श्रवण करते हुए प्रायः गंगा जी में विचरण करते थे